पुण्य भोग होने पर भोग की समाप्ति होती है तो वो जो आनंद प्रतिम्द वाले प्रतिबिंब वाली वृत्ति वो निद्रा रूपे ने लिएते निद्रा है अज्ञान अंतकर्ण की वृत्ति उसका अंतकर्ण होगा अज्ञान रूपे ने लिएते वो आनंदमय कोश कहा प्रिय मोद आदि वृत्तिमाला है अज्ञानी ही आनंदमय कुश है वह भी अनात्मा है आह तस्तम इसी बीच में क्या संदेश उतर लगा क्या है अभग्रह दे अवग्रह देकर प्रधान नहीं बताना तस्मत्व अकस्व दीर्घ है खाली अवग्रह देकर के अकस्वर्ण दीर्घ है कदाचिक सैदनंदम्य बिंबूत आनंद आत्मा सर्वदा सर्वदा स्थित तो या आनंद आत्मा इसमें द्वितीय पद में कितने पद कोई बता सकते हो चार तीन तृतीय पद क्या है आनंद आनंद में तृतीय पद हो गया आगे की पद है प्यायम अपयम अपयम कहाँ का रूपये क्या रूपये सियाद आनंदमय कितने वात्मा दो पदे आनंदमय आत्मा न आत्मास्याद सियाद का होता है कभी होता है कभी नहीं जो कभी रहे कभी नहीं रहे वो आनंदमय नहीं होगा अयम आनंदमयी न आत्मा सियाद कादाचित कत्वाद का चित्व तो फिर आत्मा कौन है यह आनंद बिंबूत अशो आत्मा सर्वदा स्थित है जिसके प्रतिबिंब अंत वृत्ति में होने पर सुख शब्द से हम व्यवहार करते हैं कोई बिंब नहीं होगा तो प्रतिबिंब कैसे होगा बिंबभूत है आनंद उसका प्रतिबिंब ब्रति में दिखता है बिंबभूत तो जो आनंद है अशु आत्मा वह आत्मा है बिंबूत तो आनंद आत्मा क्यों है सर्वदा स्थित है क्योंकि सर्वदा है जो कभी है वो कभी नहीं है वो आत्मा नहीं है आनंद में इस, आनंद में अभी कदाचित कहने से वो सर्वदा स्थित नहीं होने से आत्मा नहीं है बिंब रूप ही आत्मा है ठीक है मैं देखो <laughs> का आनंदमयोपि अयम आनंदमयी का आत्मा होगा न स आनंद इति अभी कभी होता है कभी नहीं होता है अभ्रादि पदार्थवत अभ्र बादल मेघ मेघ जिस प्रकार कभी है कभी चला गया वो आत्मा नहीं है इस प्रकार आनंद में होता है कदाचित नहीं तो आत्मा नहीं है अभी अनमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष तक प्रत्येक में आत्मत्व तो का निषेध किया गया है शंका करते नन ना विद्यमाना नाम आनंदमय आदि नाम सर्वेशम आत्मत्व तो निराशी जो विद्यमान आनंदमय आनंदमय के बाद किसका नाम आएगा पांच कोष का नाम कहना है आनंदमय के बाद किसका नाम विज्ञानमय उसके बाद किसका नाम लेना है मनोमय उसके बाद प्राणमय उसके बाद कहते पांच गोष का नाम लेना है पहले आनंदमय कहा उसके बाद किसी किसका नाम नहीं है पांच गोष का नाम कहना है आनंदमय का नाम ले लिया और आगे कौन है कहते नहीं तो पांच कैसे होंगे तो इधर से भी कह सकते हैं, आनंदमय विज्ञानमय मनोमय प्राणमय अन्नमय ये पांच गोष है नाम आनंद मे आदि नाम आनंद मय आदि पांचों को आनंद मै आदि कह सकते है नहीं उधर से गिनती कह सकते हैं सर्वे निराश है सब कोश में पांचों को तो निराश कर दिया आत्म तो नहीं है अर्थात वो आत्मा नहीं है तो जो विद्यमान है उसमें आत्मत्व तो निराश कर दिया तो आत्मा कहाँ रहेगा नैरात्म्य प्रसजेता नैरात्म आत्मा है ही नहीं बिल्कुल शून्य हो जाएगा ऐसा शंका कण से कहते नहीं प्रतिबिंब है जो विशेष को होता है बिंबभूत आनंद का प्रतिबिंब है प्रतिबिंब से बिंब का अनुमान किया जाता है बिंबभूत जो आत्म आनंद है वही आत्मा है बुद्ध्याद प्रतिबिंबत अवस्थितस्य प्रियाद शवाच्य आनंदमय से बिंबूत अर्थात कारणभूत य आनंद असाव आत्मा बुद्धि आदि से अज्ञान में प्रतिबिंब रूप से अवस्थित है प्रतिबिंबतया अवस्थित तो प्रतिबिंब रूप से स्थित है आनंदमय जिसको प्रिय मोद प्रमोद आदि कहते हैं प्रिय आदि शब्दवाच्य प्रिय इष्ट वस्तुदर्शन से प्रिय प्राप्तो मोद भोग से प्रमोद ऐसे आनंदमय को कहा जाता है प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति वाला है और वृत्ति वाला वृत्ति एक मान करके उसको ही आनंदमय कहा गया जो प्रतिबिंब रूप आनंद है उसका बिंब भूत कारण भूत बिंब कारण नहीं होगा तो प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिखेगा दर्पण में प्रतिबिंब है तो उससे बिंब का अनुमान किया जाता है बिंब हो आनंद जो है असावे असा वीवे नाम देव बताओ असाव्य में पद ये देखो मैं नाम लेकर किसको बोलता हूँ ऐसा नहीं करना बार बार आप कितने बार आपको बताया मैं किस को नाम लेकर पूछता हूँ ऐसा नहीं बोलना क्या हुआ असौ एव क्या सूत्र गया हाँ असो एव, हाँ।, एव। हाँ ठीक बोला है असो हाँ। अगर एव है आध गुणों लगाने के पहले क्या बनना चाहिए आध गुणों लगाने के लिए पहले क्या सूत्र बनना चाहिए पहले अवरना चाहिए पर में अचाही यहाँ पहले असौ औ आव के बाद रहेगा तो आदि कभी लगेगा ऐसे असाव असौ एव असाव आत्मा भवती कुत्यता तो क्यों उसका हेतु दिया सर्वदा स्थित क्योंकि सर्वदा है नित्य तो आदित्य सर्वदा स्थित मतलब नित्य है अभी अनुमान प्रयोग करते हैं विवाद विवादाध्यासित आनंद आत्मा भवित्व रहती नित्यत्वाद विवादाध्यासित आत्मान बिंब रूप आनंद को पक्ष बनाया जो प्रतिबंस वृत्ति में है तो बिंब आनंद है उसमें विवाद क्या है कोई आत्मा सिद्धांत तो उसको कहेगा आनंद ही आत्मा है और अन्य लोग कहेंगे आत्मा कोई है ही नहीं है अथवा वो आत्मा नहीं है उससे अतिरिक्त कोई आनंद आत्मा होगा विवाद का स्थल हुआ आनंद को पक्ष बना करके आत्मा भवित्व रहती आत्मत्वम आनंद आत्मा है आत्मा होना चाहिए हेतु क्या है नित्यत्वाद कहा नित्यत्व हेतु है, है इसमें व्याप्ति दो प्रकार बताते हैं एक अन्य व्याप्ति और एक व्यक्ति व्याप्ति पर्व तो वन्यमान धूमा आते हेतु है देते हैं वहां अन्य व्याप्ति कहते जहां जहां धूम है वहाँ वहा महानस रसोई घर धूम है का केवल धूम थोड़ा ऊपर है ऐसा नहीं धूम नीचे से ऊपर निकल रहा है विलक्षण धूम देखकर वन्नी का अनुमान होता है नहीं कि धूप जलाए थोड़ा धुआं ऊपर चला गया रेलगाड़ी जेट प्लेन को जाते थोड़ा धूम छोड़ दिया उसको देखकर अग्नि निश्चय नहीं होता है नीचे से ऊपर धूम निकल रहा है अविष्य नमूल रेखा ऐसे चल रहा है तो वहां जरूर नीचे में वनी है और धूप जलाए ऊपर धूम चला गया तो वहाँ भी अग्नि ये अर्थ नहीं जहा धूमत्र जहाँ से निकलता सहचार जहाँ बनने नहीं है वहाँ धूम नहीं है जैसे जल हृदय इसको व्यक्ति व्याप्ति कहते है यहाँ नित्यत्व हेतु बनाया आत्मत्व को साध्य किया यत्र नित्यत्म तथा तत्र आत्मत्व वेदांत में तो कितने स्थान में है एक ही आत्मा है अनित्य भी कितने है? एक।, एक ही तो आत्मा में संदेह यदि है तो अन्यत्र कोई दृष्टान्त मिलेगा जहाँ जो जो नित्य है वह वह आत्मा है दृष्टान्त कहीं मिलेगा दृष्टान्त नहीं मिलेगा इसलिए यहां व्यतिरिक्त करना है जो जो आत्मा नहीं है वह वह नित्य नहीं होता है घट आत्मा है नित्य है जो जो आत्मा नहीं वह वो नित्य नहीं है देखो दिया है यह आत्मा न ना भवती नास्य हो यह आत्मा न भती जो आत्मा नहीं होगा नासो नित्य हो अब बताओ नासो में क्या शुत्रह? लगा सूत्र ना अकसो न असौ नाशो नित्य हो असो नित्य ना जो आत्मा नहीं है वह नित्य नहीं होगा यथा देहादि देहादि आत्मा नहीं है और नित्य भी नहीं कहेंगे है कहेंगे आकाश तो नित्य है किंतु तो आत्मा नहीं तो आत्मा है आप नित्यत्व का हेतु बना करके आत्मा सिद्ध करते हैं। न्याय के लोग कहेंगे आकाश तो नित्य है वो कहाँ आत्मा है इसलिए कहते आकाश को नित्य तो मानते हैं न्याय को वैशेषिक लोग वस्तु तो आकाश नित्य नहीं है श्रुति में उसकी उत्पत्ति कही गई तो श्रुति प्रमाण मानेंगे या न्याय ग्रंथ को मानेंगे प्रमाण सत्य में कहा गया आकाश की उत्पत्ति है गगना देर उत्पत्ति न अनित्यत्व जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य है उत्पत्ति मतवे न अनित्यत्व न अनिकांतिकता नहीं तो अनेकांतिकता व्यविचार दोष देते हैं कोई वन्य हेतु करके धूम सिद्ध करना चाहता है वन्य है तो अवश्य धूम होगा अवश्य होगा वन्य होने पर धूम लोहपिंड गर्म कर दिया अग्नि है कि धूम नहीं है तो बन्नी को देकर धूम सिद्ध करेंगे तो वन्नी है तो व्यभिचारी है धूम अभाव वाले में भी रहता है अहे पिंड में वन्नी है तब तो आ पिंड में धूम नहीं रहने पर बनी रहेगी तो धूम अभाव वाले में बनी रहने से बन्नी हेतु धूम साध्य के लिए व्यभिचारी किंतु यहाँ नित्यत्व तो हेतु व्यभिचारी नहीं है शंका करने वाले कहता है नित्यत्व तो, तो आकाश में है वो नहीं आकाश में आत्मत्व तो रहेगा आत्मत्व के अभाव वाले में आकाश में नित्यत्व हेतु रह जाएगा हेतु व्यभिचारी हो जाएगी अनेकांतिक दोषिचार दोष तो सिद्धांतिकता आकाश में नित्य तो नहीं है उसकी उत्पत्ति सूत्र में कही गई इसलिए अनेकिकता कृत व्य दोष नहीं है, या भी है। ये अभिप्राय है आगे शंका करते चौधरी दी नु देहुपक्रम्य निद्रानंदवस्तु मुदार्मस्तु न कचिदनुभूय देहक्रम उपक्रम्य वस्तुसु वस्तुषु आत्म भूथ अचि नुन शंका है पुरा देह से आरंभ करके करम्य देह से आरंभक निद्रान वस्तुषु निद्रानंद अंतमेव अंत में जितने हे अन्नम प्राणमय मनमेय विज्ञान में आनंदमय इसमें कोई आत्मत्व नहीं हो सबका निराकरण आपने कर दिया महाभूत आत्मत्म आत्मोत्व महाभूत लुंग लकार है भूत का न भवे तो नहीं हो न मांग युग से अट नहीं हुआ मांगी लुंग सूत्र से लुंग लकार होता है महाभूत किसी भी लकार के अर्थ में भी लुंग लकार का प्रयोग होगा ये महाभूत का अतीत अर्थ नहीं रहना लुंग लकार है तो यहाँ अतीत तो काल में नहीं है किसी भी लकार के अर्थ में भी लुम लकार का प्रयोग होगा माँ के योगे माँ के योग होने पर या मां भूत का अर्थ न भवेथ मास्तु लोट लकार लकार मांस तो तु आत्मत्वम आत्म तो नहीं हो न भवेथ अन्यस्तु कष्ट नानुभियत अन्य तो कोई अनुभव नहीं आता है किसको आत्मा कहेंगे पांचों को छोड़ दिया बिंबहता आत्मा कोई कहा अनुभव में आता है जो अनुभव है आत्मा सबका निराकरण कर दिया और कोई तो अनुभव का विषय नहीं होता है फिर आत्मा किसको कहेंगे कच्चित अन्यस्तु न अनुभते अनुभव का विषय नहीं होता है ठीक है नाम कोशा नाम कथे नाम पांच कोशे अन्नमय आनंद में तक उर तो हेतु आत्मत्व न घटते चैन माँ घटिष्ट हेतु अलग अलग दिया है पंच कोश को निराकरण करने, करने के लिए आत्मत्व नहीं होगा तो माँ घटिस्ट नहीं आत्मा तो नहीं हो भी लगा भी अगर अघटिष्ट होना चाहिए अन्यस्थ तो आत्मा अनुपलभ्यमानैसंभवती थी अन्य कोई आत्मा तो उपलब्ध्यमान नहीं अन्य यदि ये सब नहीं है ये सब नहीं तो और कोई यदि दिखता है तो कहेंगे घट क्या घट देखा घट बोलाओ घट क्या है पूछ रहा देखा ये घट ये घट नहीं ये कोई घटा नहीं फिर दूसरा कोई है नहीं किसके ऊपर घट कहेंगे दो चार पाँच था उसको देखा दिया ये घट नहीं और कुछ है ही नहीं फिर घट कौन है कविदार क्या है और दो चार कुछ अवश्य देखा दिया नहीं ये नहीं तो फिर अब तो कुछ है ही नहीं अन्य कोई दिखे उपलब्ध हो तब तो कहेंगे अनुपलब्धि उपलब्धि का अभाव अनुपलब्ध मानता उपलब्धि का अभाव उपलब्धि जब नहीं होती और किसको आत्मा कहेंगे अन्य तो आत्मा अनुपलब्ध मानवता नहीं बहुत कोई संभव ही नहीं है ये पूरा शंका है आगे उत्तर देगा सिद्धांत ही ओ उसका परिहार करते हैं सिद्धांती बाढ़ निद्रादयः सर्वे निद्रादयः सर्वे नुभूय न चेतर तथाप्ये भूये ये ये सर्वे तरह। दे दे। ये तंको निवारीकार इतने तो ठीक है देह सर्वे अनुभूय से न चेतर इतना सुमारा ठीक निद्रा से लेकर के आनंद में से लेकर के सर्वे अन्य में तक पांच कोश अनुभंते अनुभव के विषय अनुभव में आते है न इतर नहीं अनुभव का विषय होता है इतने तो ठीक है तथापि ये तो अनुभंत है न ये पांच कोष का अनुभव होता है आपने बताया जिसके द्वारा तो अनुभव होता है तो कौन निवार तो उसको कौन निवारण करेगा पांच कोष आपके अनुभव में आते है पांचों कोश आत्मा नहीं है उससे अतिरिक्त तो किसी का अनुभव नहीं होता है ये ठीक हम भी कहते हैं, पांच कोश का अनुभव होता है पांचों कोष से अतिरिक्त तो किसका अनुभव नहीं होता है किंतु पांचों कोष का अनुभव करने वाला तो कोई है जिसके द्वारा पांचों कोष का अनुभव होता है उसका फिर वारण कौन करेगा तथापि एते ये न अनुभन्ते कोशा पांच कोश जिसके द्वारा अनुभव तो होते है उसको कौन निवारण करेगा अर्थात तो वही रह गया वही आत्मा है सबको अनुभव करने वाले पांच कोश को जानने वाले अत्र निद्रा शब्द न निद्रानंदो लक्ष्य थे निद्रादय निद्रान है आनंद में कुश लक्षण से निद्रा शब्द से कहा गया है निद्रादय देहांता उपलब्ध निद्रा आनंद में इसे लेकर के अन्न में कुश तक उपलब्धि के विषय ज्ञान के विषय होते हैं अन्य ना अनुभती दुम तत् सत्यम अन्य कोई अनुभव का विषय नहीं होता है ऐसा जो आपने पूर्व पिश ने कहा वो था था तो ठीक है बाढ़ का यहां तरह हुआ तत्सतम कथम तरी तद अतिरिक्त से आत्म अंगीकार तो अतिरिक्त आत्मा कैसे मानते हैं यदि अनुभव का विषय नहीं पांचों कोष से अतिरिक्त किसी का अनुभव नहीं होता है तो फिर पांचों कोष से अतिरिक्त आत्मा है ये कैसे मानते हैं जब अनुभव का विषय नहीं होता है अतः तथा अनुभवंत ये न जिसके द्वारा अनुभूत होते हैं रहे तो हम कौन निवार उसको कौन निवारण करेगा अर्थात करने वाला ही आत्मा है अन्य अनुपलभ्य उपलब्धि का विषय नहीं ज्ञान का विषय नहीं होने पर भी यदाषा आनंदमयादीना उपलभ्यमता अन्व कथम नागिक्रियते यद, वलाद साम, यद वलाद जिसके सामर्थ्य से एतेसा ऐतेशा इनका कौन है आनंदमयादि न आनंदव्यादि पांच कोष वाकर। उपलभ्यमान है उपलब्धि का विषय है जो उपलब्धि का विषय है उसको कहते उपलभ्यमान कर्मणि निशान से उसमें रहेगा उपलभ्यमत्व उपलभ्यमानता पांचों कोष में जो उपलभ्य मानता ज्ञान विषयता पांचों कोष में ज्ञत् ज्ञान विषयत्व है जिसके सामर्थ्य से उपलभ्य अर्थात ज्ञयत्व अनुभू मानत्व तो ये धर्म है सो अनुभव कथ तो नांगी क्रिया अनुभव विषय अनुभव के विषय में अनुभव विषयत्व तो रहेगा अनुभव नहीं होगा तो अनुभव विषय तो होगा अनुभव विषयत्व घट आदि में है पांचों को में अनुभव विषय तो है पांचों को में अनुभव विषयत्व तो यदि है जिस अनुभव जि के विषयत्व के कारण उसमें अनुभवत्व उपलब्ध रहा उसे अनुभव कैसे नहीं मानेंगे स्व अनुभव कथम ना अंगी अनुभव कैसे नहीं मानते अनुभव को मानना पड़ेगा वही आत्मा है न उक्भ्यो अन्य आत्मा यदि विद्यते तरी उपलभ्यत उक्त जो कह गए पांचकोश से अन्य यदि आत्मा है तभी उपलब्ध तो दिखता उपलब्धि विषय होना चाहिए न उपलब्ध थे तो जो उपलब्ध नहीं होता तो है ही नहीं कुछ लोग बड़े बुद्धिमत्ता दिखाते ईश्वर हो तो दिखना चाहिए दिखता नहीं तो ईश्वर है ही नहीं बड़े सरल से कह देते नहीं दिखने वाले बहुत तो पदार्थ हैं नहीं दिखने पर नहीं कैसे कहेंगे अभी भी वैज्ञानिक लोग कितने परमाणु छोटे छोटे पदार्थ कहते नहीं दिखता नहीं दिखता तो नहीं कैसे कहेंगे पिसाच आदि नहीं दिखता है तो नहीं कैसे सकें नहीं दिखने पर भी है नहीं दिखता है इसलिए नहीं ऐसा नहीं हाँ योग्य अनुपलब्धि होने से अभाव निश्चय होता है केवल अनुपलब्धि मात्र से अभाव निश्चय नहीं होता है यहाँ पिसाच नहीं है ऐसा निश्चय किसको पिशाच का प्रत्यक्षण नहीं होता है इसलिए पिसाच की उपलब्धि नहीं होने पर भी पिसाच का अभाव निश्चय नहीं दिखता इसलिए पिसाच नहीं ऐसा नहीं कहेंगे नहीं दिखता है शमशान में कहेंगे नहीं दिखता है तो भूत नहीं किंतु रात में जाकर सो स्मशान में क्यों डरते हैं नहीं दिखने पर भी डरते हैं तो वहां है पूर्व पे कहता नहीं दिखता है तो न आत्मा नहीं है ऐसा संकाहन से उत्तर देते हैं स्वयं एवं अनुभूति विद्य ते नानुभाव्यता ज्ञातृज्ञातरा भात्रो न अनुभाव्यता सतया स्वये अतिदुव्यता नीद से अनुभव के विषय को कहते अनुभाव्य उसमें रहेगा अनुभाव्यत्व अनुभाव्यत्व अनुभव का विषय घटा दी है अनुभव स्वयं अनुभव का विषय होगा स्वयं जो अनुभव है उसमें अनुभव विषय तो नहीं रहेगा अनुभव विषय तो अनुभव से भिन्न में रहेगा अनुभव का जो विषय होगा उसमें अनुभव विषयत्व रहेगा वो अनुभव से भिन्न है स्वयं जो अनुभव है उसमें अनुभव विषयत्व नहीं रहेगा स्वय एवं अनुभूति तो आवश्यकें स्वयम ही अनुभूति रूप होने से अनुभाव्यता नीत अनुभव में अनुभव विषय तो रहेगा अनुभव में अनुभाव्यता नीत अनुभाव्यता नहीं क्यों नहीं अनुभव रूप है अनुभव से भिन्न घटादि में अनुभाव्यता है अनुभव में स्वयं अनुभाव्यता नहीं क्यों अनुभाव्यता नहीं अनुभाव्यता होने के लिए अनुभव करने वाला कोई दूसरा हो ज्ञान कोई दूसरे हो घट का ज्ञान होता है नए के लोग घट ज्ञान का भी मानस प्रत्यक्ष होता है मन से घट ज्ञान का प्रत्यक्ष नाय के लोग कहते हैं वेदांत मत है, है। साक्षी से प्रत्यक्ष होता है एक अनुभव को विषय करने वाले दूसरे अनुभव मानेंगे तो प्रथम अनुभव में अनुभव अनुभव्यता आएगी तो अनुभव से भिन्न हुए अनुभव ज्ञान हो और ज्ञान जहाँ रहेगा उसको ज्ञाता कहते हैं ज्ञान का आश्रय ज्ञाता क्योंकि ज्ञाता हो और ज्ञान हो इसमें अनुभाव्यता आएगी एक घट में अनुभाव्यता होने के लिए घट के ज्ञाता है चैत्र आदि कोई व्यक्ति चैत्र को, को घट का ज्ञान हुआ ज्ञान है और ज्ञाता है तो ज्ञ हो गया घट घट में तो आएगा घट में ज्ञा तो आने के लिए दो चीज चाहिए ज्ञान चाहिए और ज्ञाता चाहिए ज्ञाता चैत्र हो तो घट में अनुभाव्यत्व है और अनुभव रूप ज्ञान उसको हुआ ज्ञान और ज्ञाता के बिना होगा घट घट में ज्ञा तो आएगा घट में ज्ञा तो आने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञाता चाहिए अनुभव में भी अनुभाव्य तो आने के लिए अन्य ज्ञाता अन्य ज्ञान चाहिए उसी अनुभव से अनुभाव्य तो आएगा उसी ज्ञान का विषय वही ज्ञान होगा नहीं होगा ज्ञात्री ज्ञानांतर भाभा ज्ञात्री ज्ञानांतर सूत्रांतरम ये लघु है सूत्रांतरम इसका विग्रह किसको मालूम है अन्यत सूत्रम सूत्रांतरम क्या विग्रह अन्यत सूत्रम सूत्रांतरम समास किस सूत्र से होगा देखो ऐसा बोलना नहीं सूत्र मालूम है तो बोलो नहीं तो नहीं बोला अन्यत सूत्र विग्रह में लघु है क्या मयूर व्यंस का क्या सूत्र मयूरभ्यंसका में नोट कर यादरख सूत्र अरम ग्राम ग्रादेश याद रखना ज्ञानी ज्ञानांतर आ भाभात ज्ञानत्री अंतर ज्ञानांतर अन्य ज्ञानता भी नहीं और अन्य ज्ञान भी नहीं नहीं होने से अज्ञ अनुभव का अनुभव ज्ञ क्यों नहीं अनुभव को जानने वाला कोई दूसरा नहीं पांचों को से निराकरण कर दिया अनुभव को जानने वाला कौन रहेगा अनुभव को जानने वाला कोई नहीं और दूसरा ज्ञान भी नहीं दूसरे ज्ञान दूसरे ज्ञानता नहीं होने अनुभव में ज्ञ तो नहीं आता है ज्ञात्र ज्ञानांतर भाव अज्ञा अनुभव अज्ञा अनुभव नहीं होता है क्यों नहीं होता है दूसरे ज्ञाता नहीं और अन्य ज्ञान नहीं अनुभव में आने के लिए और एक अनुभव स्वयं ज्ञान यदि ज्ञ हो जाएगा होने के लिए और एक ज्ञान चाहिए या नहीं और ज्ञान का ज्ञाता भी चाहिए पांचों को से हो गया एक अनुभव रहा उससे अतिरिक्त न ज्ञाता है न ज्ञान है इसलिए अनुभव ज्ञ नहीं होता है अनुभव ज्ञ क्यों नहीं होता है ज्ञात्री ज्ञानांतरा अभाव अन्य ज्ञाता अन्य ज्ञान के अभाव से नहीं कि अनुभव नहीं होने से अज्ञा ये बात नहीं अनुभव यदि नहीं होगा तो अनुभव विषय तो पांचों कोष में क्या जाएगा पांचों कोष में अनुभव विषय तो है अनुभव कोई नहीं रहेगा तो अनुभव विषय तो पांचों कोष में आएगा नहीं गा इसलिए अनुभव है किन्तु अनुभव में ज्ञ तो क्यों नहीं आता है दूसरे अनुभव से भिन्न कोई ज्ञान और ज्ञान का श्रेय ज्ञाता कोई नहन से अनुभव में ज्ञ तो नहीं आता है ना कि अनुभव असत है बंध्यापुत्र जी से अनुभव है ही नहीं इसलिए ज्ञ तो नहीं ये बात नहीं अनुभव यदि नहीं होगा तो पांचों कोषों में अनुभव विषय तो अनुभव तो कैसे आएगा और पांचों का अनुभव जिससे होता है वो अनुभव असत्य नहीं है किन्तु उसका अनुभव नहीं होता है दूसरे ज्ञाता और ज्ञान नहीं है ज्ञात्री ज्ञानांतर अभावात अज्ञ न तो असत्य ना कि असत होने से बंध्या पुत्र जी से होने से अज्ञा है ऐसा नहीं है टीका में देखो आनंद माक्षी नो अनुभव रूपत्वाद आनंद मैयादी का जो साक्षी है आनंद मदि पांच कोश को जानने वाला वो साक्षी चैतन्य है वो अनुभव रूप है अनुभव रूपत्वाद अनुभव्यत्व ना अनुभव विषय उसमें नहीं रहेगा वो तो अनुभव रूप है अनुभव विषय तो तो अनुभव भिन्न में घटाद में रहेगा जड़ में वो तो स्वयं चेतन अनुभव है उसमें अनुभव विषय तो नहीं है नुभव रूपत्व अनुभव कुतो न से आद फिर शंका करते अनुभव रूप होने पर भी अनुभव का विषय क्यों नहीं होगा इसलिए शंका का उत्तर देते अनुभव विषय तो तभी आएगा अन्य अनुभव हो और अन्य अनुभव करने वाला ज्ञाता हो ज्ञात्र ज्ञानांत रहे ही नहीं ज्ञाता से ज्ञानम से ज्ञाने ज्ञात्र हो गया द्वंद्वसमस अन्े गांत्रे ज्ञात्र ये मयूरीवशिका दे स हो गया तयरभाव अन्ज्ञाता नही अन्हीं तस्मा अर्थ ज्ञान विषय नवती तस्ो ज्ञान विषय विषयो न न ज्ञाते सस्व शंका करते हैं नो ज्ञात्रादि अभावाद बा न ज्ञाते ससेव असतवाद बा ज्ञाता ज्ञान नहीं होने से अनुभव जाना नहीं जाता है अथवा अनुभव है ही नहीं असते ऐसा शंका होने से कि मत विनिगमन है कारण निगमन निश्चय करने के लिए क्या कारण कैसे निश्चय करेंगे अनुभव को जानने वाला कोई ज्ञान ज्ञाता नहीं से अनुभव ज्ञ नहीं होता है ऐसा है या अनुभव बिल्कुल है ही नहीं कैसे निश्चय करेंगे इसलिए कहते न तो असत तो असत्य असत नहीं होगा अनुभव क्योंकि जो पांच कोष को अनुभव करने वाले अनुभव करने वाले पांच कोष को अनुभव करने वाले असत्य नहीं होगा निद्रान आदि साक्षी तो न निद्रनंदादि का साक्षी है पांच कोष का साखी होने से असत्य से पूर्व में भी निराकृत होता है तो असत्य नहीं हो सकता है सबके साखी है इसलिए असत्य नहीं किन्तु अन्य कोई ज्ञान ज्ञान और ज्ञानता नहीं होने से अनुभव विषय तो नहीं आता है सैम अनुभव रूप है इसलिए अनुभव्य व्यत तो नहीं रहता है ओ इसलो को बोला